भारतीय दर्शन मीमांसा दर्शन ईश्वर या परमात्मा जगत का कर्ता कोई ईश्वर है इस मत को सवर ने स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसे मानने में कोई भी प्रमाण नहीं है न्यायिकों की तरह वेद के रचयिता के रूप में भी ईश्वर को सवर ने नहीं स्वीकार किया कुमार प्रलय और सृष्टि नहीं मानते अतएव सृष्टि के कर्ता के रूप में या परंपरा के संबंध को एक सृष्टि से दूसरी सृष्टि में क्रमबद्ध रखने के लिए एक सर्वत्र चेतन ईश्वर को यह नहीं मानते कुमारियों का कहना है कि सर्वज्ञ तो कोई हो ही नहीं सकता वस्तुतः मीमांसकों को ईश्वर को मानने की आवश्यकता ही नहीं मालूम पड़ी अतएव वे ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते बाद के कुछ विद्वानों ने जगत के श्रेष्ठा के रूप में तो ईश्वर को नहीं माना किंतु फिर भी ईश्वर को माना है इसका कारण लौकिक व्यवहार छोड़कर और क्या हो सकता है प्रभाकर भी इस मत से सहमत है अब विचारणी है कि सवर तथा भट्ट ने परमात्मा को स्वीकार किया है या नहीं मालूम तो ऐसा पड़ता है कि कुमारिल के मन में परमात्मा के अस्तित्व का पूर्ण विश्वास था किंतु मीमांसा में उन्हें उसके संबंध में विचार करने का कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ अतः परमात्मा का भी कोई स्थान भट्ट मत में नहीं है यही कारण था कि कुमारिल ने स्पष्ट कहा है कि परमात्मा के संबंध में जानने के लिए वेदांत शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए मीमांसक के मत में ईश्वर और परमात्मा दो है या एक यह कहना कठिन है क्योंकि इनका विचार ही शास्त्र में नहीं है फिर उनके स्वरूप का ज्ञान कैसे हो न्यायिकों की तरह मीमांसक भी शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न आत्मा अर्थात जीवात्मा की सत्ता मानते हैं यह एक द्रव्य है वेद में कहा है कि यज्ञ के अन्तर यजमान स्वर्गलोकम याति अर्थात यजमान स्वर्ग लोक को जाता है यजमान का शरीर तो मरने पर यही दग्ध हो जाता है अतएव शरीर तो स्वर्ग को नहीं जाता फिर जो जाता है वही है जीवात्मा इसी प्रकार वह इस जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है इस कथन से भी स्पष्ट है कि मुक्ति होने वाला शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न एक कोई है जो नित्य है जिसका नाश नहीं होता जो इस लोक से परलोक को जाता है वही है जीवात्मा आत्मा में ज्ञान का उदय होता है किंतु सपना वस्ता में में विषय के न होने पर आत्मा ज्ञान नहीं रहता इस प्रकार यह जड़ और बोध स्वरूप भी है यह नित्य है इसका नाश नहीं होता वस्तुतः यही कर्ता और भोगता है यह विभू है क्योंकि यह अहम भाव के रूप में सर्वत्र विद्यमान अहम प्रत्यक्ष गम्य है यह शुद्ध ज्ञान स्वरूप है और देश तथा काल से अपरिच्छिन्न है यही ज्ञात है यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है भिन्न भिन्न अनुभव के कारण एक शरीर में एक ही आत्मा होती है और वह दूसरे शरीर में रहने वाली आत्मा से भिन्न है अतएव अनेक जीवात्मा है अनेक मानने से ही बद्ध और मुक्ति की भी व्यवस्था हो सकती है अन्यथा एक के मुक्त होने से सभी को मुक्त मानना पड़ेगा वह स्वानुभव गम्य भी है अत उसे मानस प्रत्यक्ष गम्य कहा गया है